नो शो ठोक बिरहिनी मंदिर दियना बार नंबर नाइन घट घट रही सम परम त मन भावनू नेकन इतयुत जा रूप वरण कहो कोटी सूर पर घम गोचर रूप है पावे हरि कोदास नैन देखिए तेज पुंज जगदीष बाहर भीतर रमी रह सोधरी राखोशी आठ पहर निरखत रहा नमुख सदा खुजू कहारी घर ही मिले मन का दूर आत्मनारी सुहागिनी सुंदर जा पुसवार पिया मिलन को उठीली मुख दियना बार यह मेरा एकाकी जीवन कहां कहां भटकेगा जाने पानी में बहते प्रसून सा कहां कहां अटकेगा जाने लहरों की इंगित ही गति है पर वसू में यही नियति है धारा से तट तट से झोंका कब तक यूं झटकेगा जाने यह मेरा एकाकी जीवन कहा भटकेगा जाने अहंकार जित मति चंचल अनदेखा व अंत सद्दल प्रेम फूल संसय का कंटक कब तक बन कब तक खटकेगा जाने यह मेरा एकाकी जीवन कहा भटकेगा जाने इंद्रजाल में नयन उलझते अनुतापों में पंख झुलसते तट पर ज्यो लहरें मन पंछी कब तक सिर पटकेगा जाने यह मेरा एकाकी जीवन कहा भटकेगा जाने परमात्मा के बिना जीवन एकाकी है और एकाकी ही रहेगा लाख हम उपाय करें परमात्मा के बिना अकेलापन न कभी मिटा है और न मिटेगा मित्र हो परिवार हो परिजन हो समाज हो समूह हो पर आदमी अकेला है और अकेला है सिर्फ परमात्मा से जुड़कर ही अकेलापन समाप्त होता है अकेलापन क्यों परमात्मा से जुड़कर समाप्त होता है क्योंकि परमात्मा में बूंद समा जाती और बूंद सागर हो जाती एक दूसरे में हम समा नहीं पाते लाख हम प्रेम की बातें करें बातें ही रह जाती हैं लाख हम संबंध बनाएं बस काम चलाओ औपचारिक व्यवस्थाएं रह जाती पहले कितना ही रंग हो उनमें वर्षा का एक झोंका भी वे रंग सह नहीं पाते हैं और पहले कितना ही रोमांच होता हो जल्दी ही सब चीजें ऊप पैदा करने लगती हैं प्यारे से प्यारा व्यक्ति भी जल्दी ही साधारण मालूम होने लगता है जैसे ही परिचय बनता है वैसे ही सब गीत काव्य हो जाते दूर के ढोल सुहावने लगते पास गए सब सौंदर्य सब शोभा नष्ट हो जाती पड़ोसी के बगीचे की धूब हरी मालूम पड़ती है बस दूर से जैसे जस जैसे पास आते हो स्वप्न टूटने लगते हैं। और हमारे सारे संबंध और हमारा सारा प्रेम नाते रिश्ते स्वप्नों का विस्तार का है मृग मरीच काए इसलिए ज्ञानियों ने हमारे मन के इस विस्तार को इस संसार को माया कहा है माया का अर्थ होता है जो दिखाई तो पड़ती है पर है नहीं दिखाई तो ऐसी पड़ती है कि है मगर जैसे जैसे पास आओ जैसे जैसे पर्दे उठाओ वैसे ही पता चलता है कोई भीतर नहीं घूंघट उठाते ही दुल्हन खो जाती जब तक घूंघट है तब तक दुल्हन है ऐसा यह हमारे मन का संसार है और इसलिए भीड़ में भी आदमी अकेला है चारों तरफ भीड़ तूफान की तरह आंधी की तरह तरंगें ले रही हो तो भी आदमी अकेला है अकेलापन मिटता ही नहीं कितना तो डुबाते हो उसे शराब में डुबाते हो सौंदर्य में डुबाते हो काम वासना में दुबाते हो धन की दौड़ पद की दौड़ में दुबाते हो कितने तो तुमने मद खोजे कितने तो तुमने नशे खोजे ये सब नशे हैं धन का नशा पद का नशा ये सब शुद्ध शराब है शराब से भी ज्यादा बदतर शराब है क्योंकि शराब पी के तो आदमी कल सुबह होश में आ जाए लेकिन धन की शराब जिसने पी है शायद जिंदगी भर होश में ना आए पद की शराब जिसने पी है शायद जन्मों जन्मों तक होश में ना आए इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति और धर्म का कहीं मेल नहीं हो पाता राजनीति का अर्थ है पद की शराब पिया हुआ आदमी दौड़ता ही रहेगा और जितनी ही बड़ी मृग मरीची का हो उतनी ही मुश्किल से टूटती है क्योंकि दूरी इतनी होती है कि कभी दूरी ही समाप्त नहीं होती तो भ्रम कैसे टूटे पर आदमी अकेला है सब आयोजन सब व्यवस्थाएं और बीच में खड़ा आदमी अकेला है तुम जरा अपनी ही तरफ देखो और तुम पाओगे पत्नी है बच्चे हैं परिवार है सब है ऐसे तो पर जरा भीतर झांको तुम कितने अकेले हो अकेले ही आए थे अकेले ही जाओगे अकेले ही जी रहे हो। हाँ, अकेले जीना कठिन अकेला जीना पीड़ादायी अकेला जीना अत्यंत दुख भरा है इसलिए हम अपने को भरमाते हैं कि नहीं अकेले नहीं बेटा है बेटी है पत्नी है पति है मित्र है परिवार है अकेले नहीं है इस अकेले से बचने के लिए तो लोग ईसाई हो गए हैं हिंदू हो गए हैं मुसलमान हो गए ताकि भीड़ से संबंध जुड़ जाए कम्युनिस्ट हो गए हैं सोशलिस्ट हो गए हैं फैसिस्ट हो गए ताकि भीड़ से संबंध हो जाए और भीड़ से तुम जितना संबंध जोड़ते हो उतना ही परमात्मा से दूर होते जाते हो परमात्मा के पास जाना हो तो अपने अकेलेपन की पीड़ा को अनुभव करना होगा दबाव मतों से उभारो उस पीड़ा को छिपाओ मत डांको मत आवृत ना करो आच्छादित ना करो अनाव्रत करो हटा दो सब धोखे के पर्दे और अपने एकाकी पन को उसकी प्रगाढ़ता में देख लो चुभने लगे कांटा एकाकी पन का ऐसा कि चुभन 24 घंटे बनी रहे इसलिए धर्मों ने शराब का विरोध किया है सभी तरह की शराबों का विरोध किया है तुम्हें पता है हमारे पास शब्द धन मद उसका मतलब था धन की मदिरा पद मद उसका अर्थ होता है पद की मदिरा सारी शराबों का सारे धर्मों ने विरोध किया है क्यों शराब से कुछ दुश्मनी है अंगूर के रस से कुछ विरोध है नहीं कारण कुछ और है शराब में कुछ खराबी नहीं है खराबी है तुम्हारी इस चेष्टा में कि तुम अपने अकेलेपन को बुलाना चाहते हो और जो आदमी अपने अकेलेपन को बुलाने में सफल हो गया उसकी जिंदगी असफल हो गई क्योंकि उसे परमात्मा की कभी याद ना आएगी अकेलापन गहन हो सघन हो निबिड़ होता जाए तुम्हारी छाती अकेलेपन की पीड़ा से ऐसी दुखने लगे कि दुखावा मिटे ही ना तो उस पीड़ा में ही पहली बार स्मरण आता है कि परमात्मा से जुड़ूं और सबसे जुड़कर देख लिया व्यर्थ पाया आखिरी उपाय कर लूं परमात्मा से जुड़ने का और अगर अकेलेपन को भुला दिया तो आखिरी उपाय तुम कभी करोगे नहीं इसलिए विरोध किया है शराबों का इसलिए विरोध नहीं किया कि शराब पी के तुम धन गमाते हो इसका तो मतलब हुआ कि धर्म धन को बचाने के बड़े पक्ष में इसलिए विरोध नहीं किया कि शराब पी के तुम अपने घर परिवार की फिक्र नहीं करते तब तो उसका अर्थ होगा कि धर्म का कुल अर्थ इतना ही है कि घर परिवार की फिक्र करो संसार को संभालो धर्म ने विरोध किया है किन्हीं और कारणों से जब राजनेता विरोध करता है शराब का तो उसके कारण अलग होते जब धार्मिक विरोध करता है शराब का तो उसके कारण अलग होते और राजनेता शराब का तो विरोध करता है खुद शराबी है पद की मदरा पिए बैठा है कौन शराबी इतना अकड़ के चलता है जितना राजनेता अकड़ के चलता है कौन शराबी इतनी हानि पहुंचाता है जगत को जितना राजनीति पहुंचाती कौन शराबी ने ऐसे दुष्कृत्य किए हैं जैसा कि धन का दीवाना कर देता है धर्म का शराब से विरोध किसी और बहुत मौलिक कारण से वह मौलिक कारण है कि तुम अपने एकाकीपन को भुलाओ मत एकाकीपन को जगाओ उसी की ही प्रगाढ़ अग्नि में झुलसोगे जब तुम और सारा जगत तुम्हें जलता हुआ मालूम पड़ेगा तभी खोज शुरू होगी बाहर दौड़कर बहुत देख लिया अब एक आखिरी शरण बची है आत्मशरण अब भीतर चले आखिरी उपाय बचा है उसे भी करके देख लें और जिन्होंने आखिरी उपाय किया है उनका अकेलापन मिट गया और उस मिटने में भी बड़ा राज है उनका अकेलापन इसलिए मिटा कि उनका अहंकार मिट गया न रहा बांस न बजेगी बांसुरी जब तक अहंकार है तब तक अकेलापन है अहंकार ही अकेलापन है मैं अलग हूं जगत से यही तो अहंकार है मैं पृथक हूं जगत से यही तो अहंकार है निरअहंकार का अर्थ होता है मैं पृथक नहीं अलग नहीं इस समग्रता का एक अंग ये वृक्ष ये चांद ये तारे ये लोग इनसे मैं भिन्न नहीं हूं मैं कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं हूं मैं इस महाद्वीप का अंग हूं मैं एक छोटा सा कण हूं इस विराट विस्तार का इस अनंत सागर की लहरों में मैं भी एक लहर हूं छोटी सही मगर भिन्न नहीं हूं लहर सागर की सागर लहर का है लहर में सागर ही लहरा रहा है लहर सागर से क्षण भर को नहीं टूटी टूट नहीं सकती सागर में ही हो सकती है लहर तुम लहर को घर न ला सकोगे तुम लहर को पेटी में बंद न कर सकोगे बंद कर लोगे तो लहर न रहेगी पानी रह जाएगा लहर तो सागर में ही हो सकती है सागर की छाती पर ही लहर का नर्तन हो सकता है सागर से जुड़ के ही हो सकती है, फिर जल की बूंद को तो जल से अलग भी किया जा सकता है लेकिन हम परमात्मा के सागर की ऐसी बूंदें हैं कि हमें अलग नहीं किया जा सकता अलग हम हैं ही नहीं अलग होना हमारी भ्रांति है और हमारी सारी शिक्षा हमारी सारी दीक्षा हमारी संस्कृति सभ्यता हमें एक ही बात सिखाती है अहंकार सिखाती बच्चा पैदा होता है बिल्कुल निरअहंकार में निर्दोष उसे पता ही नहीं होता कि मैं हूं इसलिए तो छोटे बच्चे कहते भूख लगती तो ये नहीं कहते कि मुझे भूख लगी कहते रामू को भूख लगी रामू उनका नाम है कि मुन्ना भूखा है छोटे बच्चे ये नहीं कहते मुझे भूख लगी मुन्ना भूखा है जैसे किसी और को भूख लगी अभी मैं का भाव नहीं जगा मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैं का भाव तब जगता है जब तू का बोध होने लगता है मैं पहले पैदा नहीं होता पहले तू पैदा होता है साधारण तर्क से हम सोचते तो लगता कि मैं पहले होता है पैदा मैं पहले पैदा नहीं होता पहले तू पैदा होता सोधें है मनोवैज्ञानिक शोधे कहती हैं मैं बाद में आता है तू पहले आता है फिर तू की छाया की तरह मैं आता है तू क्यों पहले आता है मां को बच्चा देखता है कभी पास कभी दूर कभी दूध पिलाती कभी नहीं पिलाती कभी बच्चा रो रहा है और मां सुनती ही नहीं कभी आ भी जाती कभी नहीं भी आती कभी बच्चा अकेला हो जाता है तलाशता है मां को बच्चे को जो पहला बोध पैदा होता है वो ये कि मां अलग है और जैसे ही ये बोध पैदा हुआ कि मां अलग है वैसे ही दूसरा बोध ज्यादा देर नहीं रहेगा आ जाएगा कि मैं अलग हूं जिस दिन यह घटना घटती है कि मैं अलग हूं उसी दिन हमारे जीवन में उपद्रवों की शुरुआत हुई फिर हम इसी मैं को मजबूत करते हैं हम बच्चों को कहते हैं अपने कुल की लाज रखना तुम किस घर से आते हो इसकी इज्जत रखना तुम्हें स्कूल में प्रथम आना है, तुम्हें दूसरों को मात देनी तुम्हें आगे जाना है। हमने शराब में पिलानी शुरू कर दी छोटे छोटे बच्चों को हम शराब की आदत डलवा रहे हैं जिस दिन हम कहते हैं महत्वाकांक्षा उसी दिन हमने शराब ढालनी शुरू कर दी जिस दिन तुमने कहा कि प्रथम आना दूसरों को पछाड़ देना तुम्हें आगे आना तुम्हें पंक्ति में प्रथम होना है उसी दिन तुमने जहर पिला दिया ये छोटे छोटे बच्चे जहर से भरे हुए अब महत्वाकांक्षा की दौड़ में लगे रहेंगे जिंदगी भर इनकी ये दौड़ चलेगी ये बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि कभी ऐसे आदमी से इनका साथ हो जाए जो दौड़ के बाहर हो गया है ऐसे आदमी के साथ को ही सत्संग कहते हैं जो पद मद धन मद जो सभी तरह की शराबों से छिटक के अलग हो गया है जिसने एक बात जान ली कि मैं नहीं हूं तो भुलाना किसको है जिसने ये बात जान ली कि मैं नहीं हूं उसकी सारी चिंताएं उसी क्षण गिर गईं, चिंताएं सब मैं के पीछे चलती मैं की बरात है तुमने शिवजी की बरात तो देखी उसमें कैसे उल्टे सीधे लोग चलते हैं, भूत प्रेत गंजेड़ी भंगेड़ी नवालम किस किस तरह के लोग इर्छे तिरछे उल्टे सीधे अस्त्र लिए शिवजी की बरात का अर्थ होता है अहंकार की बरात उस अहंकार के पीछे सभी तरह का इर्छा तिरछापन सब तरह के अंजड़ी गंजड़ी भंगेड़ी सब तरह के उपद्रवी सब तरह के पागल भूत प्रेत सब उस बरात में चलते मगर दूल्हा राजा अहंकार है अहंकार आ गया तो अब बस सब के लिए द्वार खुल गया अब दुनिया के सब उपद्रव आ जाएंगे अपने आप आ जाएंगे द्वार खुल गया सब सांप बिच्छू अब अपने आप आ जाएंगे और तब चिंताएं खड़ी होती कैसे बचाएं इस मैं को डर लगता है कि ये बचेगा नहीं और डर सच भी है, इसका होना ही बड़ी असंभव घटना है बचना तो बहुत दूर हम किस तरह इस भ्रांति में बने रहते हैं यह इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार है इस अस्तित्व के साथ एक होकर भी हम कैसे यह भ्रांति पाल लेते हैं कि हम अलग हैं यह चमत्कारों का चमत्कार है यह आदमी ने असंभव करके दिखा दिया ये मछली ने मान लिया कि मैं सागर से अलग हूं यह लहर ने मान लिया कि मैं सागर से अलग ये पत्ते ने मान लिया वृक्ष के कि मैं वृक्ष से अलग हूं वृक्ष की ही रसधार उसे जिलाती और हरा रखती तुम किसके कारण जी रहे हो कौन तुम्हारे भीतर श्वास लेता है शायद तुम सोचते हो कि मैं श्वास लेता हूं तो तुम गलती में हो रात तुम तो सो जाते हो श्वास फिर भी कोई लेता है तुम तो बेहोश हो जाओ तुम्हें क्लोरोफार्म सुंघा दिया जाए तुम्हें तो अपना पता ही ना रहे तो भी श्वास चलती एक बात पक्की कि तुम श्वास नहीं लेते अगर तुम श्वास लेते होते तो आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता रात सो गए जरा गहरी नींद लग गई खात्मा हो गए जरा भूल गए श्वास लेना किसी काम में उलझ गए और भूल गए श्वास लेना फिल्म देखने चले गए और ज्यादा तल्लीन हो गए और भूल गए सांस लेना अगर तुम्हें ही याद पूर्वक श्वास लेनी पड़ती तो तुम जिंदा नहीं रह सकते थे कभी के समाप्त हो गए होते नहीं तुम्हारे बिना तुम्हारे विचार के बिना कोई श्वास ले रहा है कौन तुम्हारे भीतर भोजन को पचाता है तुम कौन तुम्हारे भीतर रोटी को रक्त बनाता है तुम कौन तुम्हारे भीतर हृदय को क्रमबद्ध रूप से धड़काता है तुम एक महल के पास पत्थरों का ढेर लगा है एक छोटा बच्चा आया और उसने एक पत्थर उठा के महल की खिड़की की तरफ फेंका पत्थर जब आकाश में उठने लगा तो स्वाभाविक था आदमी तब आदमी तक जब भ्रांति में पड़ जाते हैं तो पत्थर को तो तुम क्षमा कर देना पत्थर ने भी सपने तो बहुत देखे थे आकाश में उड़ने के कभी तोतों की हरी पंक्ति निकल गई थी कभी बगलों की सफेद पंक्ति निकल गई थी आकाश में कभी दूर दूर उड़ती आकाश में बादलों के पार चीले देखी थी पत्थर के मन में भी सपने उठते थे कि कभी उड़ूं कभी पंख फैलाऊं मगर कैसे पकर, पत्थर पत्थर पंख फैलाए कैसे उड़े आशा थी कभी यह घटना घटेगी और जब बच्चे ने पत्थर को फेंका तो स्वभाव पत्थर का अहंकार जगा उसने नीचे पड़े पत्थरों से कहा कि सुनते हो जी आज सपना पूरा होने का दिन आ गया आज मैंने पंख खोला है आज मैं जाता हूं आकाश की यात्रा पर नीचे पड़े पत्थर मन पत्थर मन कस मसा के रह गए होंगे दिल में तो उनके भी यही था मगर हतभाग्य कि नहीं उनको यह घट पाया ईर्षा से जल भुन गए होंगे क्योंकि ये पत्थर अपने ही भीतर पड़ा था कल तक अपने ही बीच पड़ा रहा सदियों सदियों से आज उड़ने का सौभाग्य इस जगत में कोई न्याय नहीं मालूम होता अन्याय मालूम होता है किस्मत ठोकली होगी अपनी सोचा होगा हम अभागे परमात्मा हमारे साथ नहीं ये पत्थर उड़ा जा रहा है इंकार भी कैसे करते और पत्थर की छाती फूल गई होगी जो उड़ रहा था और जब जाके टकराया महल की कांच की खिड़की से और कांच चकनाचूर हो गया तो पत्थर ने कहा मैंने हजार बार कहा है कि मेरे रास्ते में कोई भी ना आए नहीं तो चकनाचूर हो जाएगा अब पत्थर ने कुछ कांच को चकनाचूर नहीं किया है इसमें कृत्य कोई भी नहीं है यह तो पत्थर और कांच जब टकराते हैं तो कांच चकनाचूर हो जाता है पत्थर चकनाचूर करता नहीं यह कोई कृत्य नहीं है यह तो सिर्फ स्वभाव है पत्थर और कांच का यह स्वभाव है कि टकराहट हो जाए तो पत्थर नहीं टूटता कांच टूटता है यह सिर्फ स्वभाव है इसमें ना तो पत्थर ने तोड़ा है न कांच टूटा है यह बिल्कुल प्रकृति का नियम है पत्थर चाहता भी तो भी कांच को बचा नहीं सकता था तो फिर तोड़ने का क्या अर्थ जब बचा ही ना सकते थे जब विवश थी घटना तो कृत्य नहीं बनती कांच बिखर गया भीतर के कालीन पर पत्थर कालीन पर गिरा और पत्थर न गह की थक गया लंबी यात्रा भी की आकाश में भी उड़ा दुश्मन का सफाया भी किया थोड़ा विश्राम कर लू थोड़ा सुंदर कालीन पे विश्राम कर लू यह कोई विश्राम ना था पत्थर गिरा था कालीन पर लेकिन ऐसा ही तो हम करते रहते हैं जो घटनाएं घटती हैं उनके हम करता हो जाते लोग कहते हैं मैं श्वास ले रहा हूं लोग कहते हैं कि मैं जी रहा हूं लोग कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारा जन्म वैसे ही है जैसे किसी बच्चे ने पत्थर को फेंक दिया महल की तरफ तुम फेंके गए हो जीवन में किसने फेंक दिया उन हाथों का तुम्हें भी पता नहीं क्यों फेंक दिया है इसका भी कुछ पता नहीं और ऐसा भी हुआ है जिंदगी में कि कोई तुमसे टकराया हो कभी टूट भी गया है और तब तुम कैसे अकड़ गए हो तुम्हारी छाती कैसे फूल गई नौकर ने आवाज सुनी पत्थर की कांच की टूटने की भागा हुआ अंदर आया तब तक पत्थर बड़ा विश्राम कर रहा था और सोच रहा था कि मेरे स्वागत में खूब तैयारियां की गई लोगों को जैसे पता ही चल गया होगा कि मैं आता हूं कालीन बिछा रखे हैं धूप दीप जला रखे हैं सुंदर सुवास उड़ रही है। फानूस लटका रखे हैं बहुमूल पर्दे लटके हुए हैं मेरे लिए सारा इंजाम कर रखा है हो भी क्यों ना मैं कोई साधारण पत्थर तो नहीं आकाश में जो उड़ता है ऐसा पत्थर जिसके पंख हैं, ऐसा पत्थर सदियों सदियों में ऐसा पत्थर होता है मैं कोई साधारण पत्थर नहीं हूं अवतारी पत्थर हूं नौकर भागा हुआ आया पत्थर को हाथ में उठाया फेंकने के लिए वापस और पत्थर ने सोचा कि घर का मालिक आया हाथ में लेकर स्वागत सम्मान कर रहा है और नौकर ने पत्थर वापस खिड़की से फेंक दिया और पत्थर ने कहा बहुत देर हो गई घर छोड़े गृह की बहुत याद सताती महल होंगे कितने ही प्यारे और कालीन होंगे कितने ही बहुमूल्य मगर वह सुख कहां जो पत्थरों के बीच अपनों के बीच अपनी मातृभूमि में उपलब्ध होता था पत्थर वापस गिरने लगा पत्थर की ढेरियों पर बाकी पत्थरों ने आंखें खोल खोलकर देखी चौखन्ने भरोसा नहीं आता कि क्या घटना घटी है अभूतपूर्व घटना घटी है सुना था कि कभी पुरखों में ऐसे पत्थर भी हुए हैं जो आकाश में उड़े मगर वो सब पुराण कथाएं थी अपनी आंखों से देखा पत्थर न केवल उड़ा है बल्कि वापस आ रहा है और जब पत्थर ढेरी में वापस गिरने लगा तो उसने कहा कि मित्रों दूर दूर की यात्राएं की शत्रुओं का सफाया किया महलों में विश्राम किया सम्राटों के हाथों में सम्मान पाया लेकिन तुम्हारी याद बहुत सताती थी, थी सब सुंदर था मगर घर की बहुत याद आती थी, थी तुम्हारी याद खींच लाई मैं वापस आ गया हूं पत्थर फेंका गया है और कह रहा है मैं वापस आ गया हूं इस पत्थर की कहानी तुम्हारे अहंकार की कहानी न तुम्हारे जन्म में तुम्हारा कोई हाथ है न तुम्हारी सांस लेने में तुम्हारा कोई हाथ है न तुम जब किसी के प्रेम में पड़ गए हो तो उस प्रेम में तुम्हारा हाथ है कब कौन तुम्हारे भीतर रोटी को मांस मज्जा बनाता है कब कौन तुम्हारे भीतर भोजन को पचाता है कब कौन तुम्हारे भीतर रक्त को दौड़ाता है कब कौन तुम्हारे भीतर तुम्हारे हृदय को धड़काता है और फिर भी तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले हो तुम अलग थलग हो यह अहंकार की भाषा कि मैं भिन्न हूं कि मैं करता हूं एकमात्र भ्रांति जिसकी यह भ्रांति टूट गई वही सन्यासी है जिसने कहा मैं करता नहीं हूं करता परमात्मा है जिसने कहा मैंने कभी कुछ किया नहीं है हां घटनाएं हुई ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं साक्षी हूं करता नहीं और बड़े मजे की बात है करता जब तक रहो तब तक मैं रहता है जैसे ही साक्षी हुए मैं खो जाता है साक्षी भाव में मैं बचता ही नहीं करता भाव में मैं बचता है इसलिए सारे शास्त्रों का सार है कर्ता से साक्षी पर रूपांतरण और तब तुम जानते हो अकेले नहीं हो हो ही नहीं तो अकेले कैसे हो गे? परमात्मा है मैं नहीं हूं यह मेरा एकाकी जीवन कहां कहां भटकेगा जाने पानी में बहते प्रसून सा कहां कहां अटकेगा जाने बस ऐसे ही बहते रहे हो पानी में बहता प्रसून सा कहां कहां अटकेगा जाने अब तक ऐसे ही चला है और इसलिए जिंदगी एक दुख की लंबी कथा है एक व्यथा है एक उदास स्वर है तुम्हारी वीणा में बज रहा जहां उत्सव हो सकता था वहां केवल सघनी भूत उदासी है जहां फूल ही फूल खिल सकते थे वहां कांटे ही कांटे बिखर गए और जहां ध्यान की सुगंध उड़ सकती थी वहां चिंताओं की दुर्गंध के सिवाय कुछ भी नहीं कैसे यह क्रांति हो यारी के आज के सूत्र उसी क्रांति की तरफ इशारा है आखिरी इशारा विरहिणी मंदिर देना बार ये तुम जो भटक गए हो ये जो विरह की दशा चल रही है ये मिट सकती है मंदिर दीनाबार, अपने मंदिर में दिया जलाओ साक्षी का होश का दिया जलाओ विरहिणी मंदिर दीनाबार, एक छोटा सा काम छोटा और सबसे बड़ा भी छोटा क्योंकि दिया मौजूद है बाती मौजूद है तेल मौजूद है सब मौजूद है सिर्फ ज्योति जलानी किसी ज्योति के पास सरक जाना है ताकि बुझे जिए में दिए में जले दिए से ज्योति उतर जाए किसी सदगुरु को पकड़ लेना है कहीं समर्पण कर देना है कहीं झुक जाए बुझा दिया जले दिए के पास तो ज्योति छलांग लगा लेती उस ज्योति की छलांग में तुम्हारे भीतर क्रांति घटित हो जाती अंधेरा गया सुबह हुई रात मीठी प्राची पर सूरज निकला ज्योति स्वरूपी आत्मा घटघट रही समाए और जिस ज्योति की हम तलाश करते वह एक अर्थ में तो खोजनी है और एक अर्थ में घटघट में जल ही रही है खोजनी है इस अर्थ में क्योंकि हमने उसकी तरफ पीठ कर ली और मौजूद है इस अर्थ में कि हमारे पीठ करने से भी बुझ नहीं गई सदगुरु केवल तुम्हें सन्मुख कर देता है परमात्मा के मोड़ देता है तुम्हें दौड़े जाते थे संसार की तरफ और विमुक्त थे परमात्मा की तरफ मोड़ देता है तुम्हें 180 डिग्री वाला मोड़ विमुक्त कर देता है संसार की तरफ और सन्मुख कर देता है परमात्मा के उसी घड़ी में सारा जगत अलौकिक आलोक से भर जाता है उसी घड़ी में अमृत की वर्षा हो जाती यह शिथिल गंध गुंजित कोकलसी किस मधुपत से गई छली किस दरस परस से विकल तरल मधु निर्झर सी मतमंद चली पावस समीर बह चली अली एक क्षण में अमृत की वर्षा हो जाती एक क्षण में पावस की समीर बह जाती एक क्षण में मधुमास आ जाता पावस समीर बहचली अली यह सिथिल गंध गुंजित कोयल सी, किस किस मधुपति से से गई चली, किस दरस परस से विकल तरल मदमंद चली पावस समीर बहचली अली फूलों सा गमक उठा यौवन गाती हैं बालाएं कजली तृण कुंज कुसुम पातों में कैसी नव प्राण हिलोल अली पावस समीर बहचली अली लो झूम उठी डाली डाली पर कानन की किन्नरी कली लद गई प्रमुद पुलकों से बेवल मंजरिया मधुगंध पली पावस समीर बहचली अली घिर घिर आते रस चपल मेघ खुल खुल पड़ती चपला पगली चंचल हिंदोलसी डोल डोल उठती वल्लरियों की अबली पावत समीर बहचली अली अधिले मुग्ध अंगों में चंचल रति पर्रम्भ हिलोर ढली प्री की मतभरी उमंगों से मैं खेलूं व्यापक मदन कली मैं खेलूं व्यापक मदन लली पावक समीर बहचली अली एक क्षण में आ जाता वसंत हम पथझर में जी रहे नहीं कि वसंत नहीं है हमने वसंत की तरफ पीट कर रखी हम पथझड़ में जी रहे हैं क्योंकि बाहर की तरफ भागे जा रहे हैं और जितना हम बाहर भागते हैं उतना भीतर से दूर निकल जाते हैं और भीतर है स्रोतों का स्रोत रसों का रस रसो वैसा भीतर है वह जिससे जीवन मिलता है वह जिससे ज्योति मिलती वह जिससे चैतन्य मिलता है भीतर है जिससे प्रेम उमकता है भीतर है जिससे प्रार्थना जगती है भीतर है जिसे हम परमात्मा कहते ज्योति स्वरूपी आत्मा घटघट रही समाय वह तुम्हारे भीतर समाया हुआ है जिसे तुम खोज रहे वह सबके भीतर समाया हुआ है जिसे हम खोज रहे हम उसे खोज रहे हैं जिसे हमने कभी खोया नहीं हमारी खोज बड़ी बेबूज बड़ी अटपटी है उसे खोजते जिसे खो दिया है तो बात तर्कपूर्ण हो सकती थी हम उसे खोज रहे हैं जिसे हमने खोया नहीं हम उसे खोज रहे हैं जो हम हैं खोजने वाले में ही मंजिल छिपी है और हम दौड़े चले जाते ये मिलन हो ना सकेगा ये खोज अगर बाहरी जारी रही तो हम से विसाद से विषाद में गिरते जाएंगे और यही कारण मनुष्य जाति के इतिहास को जरा उठा के देखो जितना आदमी की बाहर की खोज सफल हुई है उतना ही आदमी भीतर विसादग्रस्त हो गया है धन बढ़ा है वैभव बढ़ा है ऐश्वर्य बढ़ा है मगर ईश्वर छीन होता गया है संपदा बढ़ी है सुख बढ़ा है सुविधाएं बढ़ी मगर फिर भी भीतर एक गहन विषाद एक अंधेरी रात हो गई और जितनी सुविधा में आदमी हो जितनी संपदा में आदमी हो उतने ही भीतर की दरिद्रता खटकती क्योंकि बाहर की संपदा की पृष्ठभूमि में तुलना में भीतर की दरिद्रता बहुत साफ साफ दिखाई पड़ने लगती जैसे तुमने कहानी सुनी होगी अकबर ने एक दिन एक लकीर खींच दी दरबार में आकर और अपने दरबारियों को कहा कि इस लकीर को बिना छुए छोटा कर दो अब बिना छुए कोई लकीर छोटी कैसे हो थक गए बहुत सोच सोच कर दरबारी फिर बीरवल लौटा और उसने एक बड़ी लकीर उस लकीर के नीचे खींच दी उस लकीर को छुआ भी नहीं हाथ भी ना लगाया सिर्फ एक बड़ी लकीर उस लकीर के नीचे खींचती न उस लकीर को छुआ न हाथ लगाया न मिटाया न पहुंचा और बस छोटी हो गई जिसके पास बाहर धन हो जाता है उसे भीतर की दरद्रता बहुत साफ दिखाई पड़ने लगती जिसके पास बाहर सुविधाएं होती हैं उससे भीतर का नरक बहुत साफ दिखाई पड़ने लगता है इसलिए जैसे जैसे आदमी संपन्न हुआ है विज्ञान ने जैसे जैसे संपन्नता दी वैसे वैसे आदमी विपन्न हुआ है इधर संपदा बढ़ी है उधर विपदता बढ़ी है दोनों सांस सांस चलते रहे समानांतर चलते रहे हम जितने अपने से बाहर जाएंगे अपने से दूर जाएंगे उतनी ज्योति खोती जाती हम ज्योति के स्रोत से दूर होते जाते और जरा सा मुड़ने की बात है एक क्षण में मुड़ो कि ज्योति सामने है और ज्योति तुम्हारी आंख पर पड़े कि तुम ज्योतिर्मय हो जाओ उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो तमसो सोमा ज्योतिर्गम हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो मृत्योरमा अमृत कमे ये प्रार्थना सारी मनुष्य जाति की प्रार्थना है कि हमें असत से सत की ओर ले चलो अस्तोमां सदमे इन तीन छोटे से वचनों में सारी प्रार्थनाओं का निचोड़ आ गया सारी पूजाओं का निचोड़ आ गया और इन तीन प्रार्थनाओं को भी एक ही पंक्ति में बांधा जा सकता है अस्तो मां सदगमे कि हमें असत से सत की ओर ले चलो असत है अंधकार और असत है मृत्यु और सत है अमृत और सत है आलोक क्या करना होगा कहां जाएं किससे पूछें कहां है मार्ग कहां है द्वार क्या है पता परमात्मा का वह तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम उसका पता खोज रहे हो और तुम्हें पता बताने वाले भी मिल जाएंगे और वो कहेंगे मस्जिद में है और मंदिर में है और काबा में है और कैलाश में है और गिरनार में है और तुम चले हज कराओगे हाजी भी हो जाओगे तीर्थ यात्रा कराओगे पुणे का अहंकार घर लेकर लौट आओगे गंगा में स्नान कराओगे और सोचोगे धुल गए सब पाप कास इतना सस्ता होता मगर तुम्हारी गंगा भी बाहर है और तुम्हारे काबा भी बाहर है और तुम्हारी काशी भी बाहर है असली गंगा भीतर है असली काबा भीतर है असली काशी भीतर है वहां डुबकी मारो तो धुल जाओ जरूर धुल जाओ मगर एक मजा है बाहर की गंगा में जाते हो नहाने तो तुम सोचते हो पाप धुल जाएंगे पुण्य नहीं धुलेंगे सिर्फ पाप धुल जाएंगे ये तो बड़ी अजीब बात हुई ये तो ऐसा हुआ कि एक आदमी के शरीर पर कुछ दुर्गंध थी कुछ सुगंध थी दुर्गंध तो धुल गई और सुगंध न धुली अगर सच में ही गंगा में स्नान होगा मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे तुम्हारे पुण्य भी धुल जाएंगे धुल ही जाने चाहिए गंगा कैसे भेद करेगी क्या पाप क्या पुण्य और भीतर की गंगा में यही घटता है कि पाप भी धुल जाते पुण्य भी धुल जाते क्योंकि करता का भाव ही मिट जाता है। फिर कौन पुण्य करने वाला कौन पाप करने वाला इसे कसौटी समझो जिस गंगा में तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों धुल जाएं समझना कि सच्ची गंगा है जिस गंगा में तुम्हारी अस्मिता धुल जाए अहंकार ही बह जाए कि तुम लौट के फिर अहंकार को पकड़ ना सको समझना असली गंगा है वही तीर्थ यात्रा असली है जहां जाके तुम लौट ना सको जहां से तुम लौट आओ वह तीर्थ यात्रा झूठी है हाजी होकर लौट आओ वह हज बेकार मगर लौट आए तुम असली तीर्थ यात्रा से कभी कोई लौटता ही नहीं जो भीतर गया वो लौटता नहीं मिठी जाता है बचता ही नहीं उसके भीतर से फिर परमात्मा प्रकट होता है वह स्वयं प्रकट नहीं होता स्वयं तो गया लहर तो गई अब सागर ही निनाद करता है और कैसा मजा है कि जो भीतर है उसे हम बाहर खोजते राबिया एक सांझ अपने दरवाजे पे कुछ खोजने लगी बूढ़ी फकीर औरत पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए उन्होंने पूछा कि राबिया तू क्या खोजती उसने कहा मैं सीती थी अपने कपड़े मेरी सुई गिर गई तो लोग भी खोजने लगे सांझ होती है सूरज ढलता है बूढ़ी औरत कमजोर उसकी आंखें हैं लोग भी खोजने लगे उसकी सुई तब किसी एक समझदार ने पूछा कि राबिया रास्ता बड़ा है सूरज ढल रहा है जल्दी ही रात हो जाएगी तू ठीक ठीक बता सुई गिरी कहां है स्थान बता तो वहीं हम खोजें तो मिल भी जाए छोटी चीज है इतने बड़े रास्ते पे खोजते हुए कहां मिलेगी राबिया ने कहा यह तो तुम मत पूछो कि कहां गिरी क्योंकि सुई तो मेरे घर के भीतर गिरी तो उन्होंने कहा पागल औरत शक तो हमें सदा से था कि तू पागल है संत पागल हैं ऐसा शक्त तो लोगों को सदा रहता ही है क्योंकि अगर संत पागल नहीं है तो फिर लोगों को लगेगा क्या हम पागल दोनों में से एक ही कोई पागल होना ही चाहिए और एक समझदार दोनों समझदार तो नहीं हो सकते दोनों पागल नहीं हो सकते दोनों की यात्राएं विपरीत है जो धन के पीछे दीवाना है वह ध्यान को पागल समझेगा स्वाभाविक जो ध्यान के लिए चला है वो धन के पीछे चलने वाले को पागल समझेगा स्वाभाविक राबिया समझती थी पड़ोस के लोग पागल हैं पड़ोस के लोग समझते थे राबिया पागल है उन्होंने कहा मैं शक तो सदा था लेकिन हमने कभी आदर वस्तु से कहा नहीं मगर आज अब हम बिना कहे नहीं रह सकते अगर सुई घर के भीतर गिरी तो बाहर क्यों खोजती और जो घर के भीतर गिरी वह बाहर मिलेगी कैसे तू तो खुद भी मूर्ख और हम सबको भी मूर्ख बनाया राबिया ने कहा सुई तो घर के भीतर ही गिरी लेकिन मैं गरीब औरत हूं मेरे पास दिया नहीं घर के भीतर अंधेरा हो गया बाहर डूबते सूरज की आखिरी किरणों की रोशनी है तो तुम ही मुझे कहो जहां अंधेरा है वहां खोजने से कैसे मिलेगी जहां रोशनी है वहां खोज रहे लोगों का ये बात तो ठीक है कि जहां अंधेरा वहां खोजने से कैसे मिलेगी रोशनी में ही मिल सकती है, मगर जहां खोई ही नहीं है तो लाख रोशनी हो रोशनी क्या करेगी तो राबिया ने कहा मैं क्या करूं तुम ही कहो भले लोगों तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर पास पड़ोस से किसी से लालटेन उधार मांग रोशनी भीतर ले जा राबिया खूब हंसने लगी उसने कहा ना तो सुई गुमी है ना मुझे खोजनी मैं तो सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाना चाहती थी कि अगर तुम्हारे भीतर रोशनी नहीं तो पास पड़ोस किसी से रोशनी मांगो और भीतर खोजो क्योंकि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो बाहर खोया नहीं भीतर खोया है और अगर भीतर अंधेरा हो तो मेरे पास आओ मैं तुम्हें रोशनी दूंगी मुझे मिल गया है मैं तो सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए बाहर सुई खोजती थी कि देखें तुम क्या कहते हो मुझे तुम पागल कहते हो मैं तुम्हें पागल कहती हूं ना समझो तुम बाहर उसे खोज रहे हो जो भीतर है और उसी कारण से खोज रहे हो जो मैंने बताया भीतर अंधेरा है लेकिन भीतर सिर्फ अंधेरा इसलिए मालूम होता है, है नहीं मालूम होता है क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर की तेज रोशनी की आदि हो गई भरी दोपहरी में कभी घर लौटे हो बाजार से आंखें तेज रोशनी की आदि हो जाती और जब तुम घर में प्रवेश करते हो तो अंधेरा मालूम होता मगर तुम जानते हो अंधेरा नहीं घड़ी भर बैठ लोगे सुस्ता लोगे जल पी लोगे आंख बंद करके लेट रहोगे घर में रोशनी हो जाएगी हम जन्मों जन्मों से बाहर की चकाचौंध में जिए इसलिए जब भीतर पहली दफा कोई आंख बंद करता है अंधेरा ही अंधेरा मालूम होता न मालूम कितने सन्यासी मुझे आके कहते कि आप कहते हैं भीतर देखो भीतर देखो भीतर देखो और जब भी हम देखते हैं तो सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं दिखता ठीक कहते हैं वे पहले पहले देखोगे तो अंधेरा देखेगा थोड़ा विश्राम करो भीतर उसी विश्राम का नाम ध्यान है थोड़ा भीतर बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो थोड़ी प्रतीक्षा करो थोड़ा धैर्य करो उसी धैर्य का नाम ध्यान है उसी प्रतीक्षा का नाम प्रार्थना है और जल्दी ही तुम पाओगे आंखों ने अपना ढंग बदला आंखें धीरे धीरे भीतर देखने में समर्थ होने लगेंगी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी प्रकट होगी और ऐसी रोशनी कि जैसी रोशनी तुमने कभी जानी नहीं तुमने बाहर की तेज धूप जानी है जो जलाती जो भस्म करती तुमने उत्तप्त रोशनी जानी तुम भीतर शीतल रोशनी जानोगे ठंडी आग और ठंडी तुमने मूसा की कहानी सुनी ना जब मूसा को पहली दफ़ा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो मूसा बहुत घबरा गए भरोसा ना आया के पर्वत पर जब मूसा चढ़े तो भरोसा ना आया आंख पर अपनी आंख पर भरोसा ना आया कपने लगे क्योंकि सामने देखा उन्होंने एक झाड़ी हरी भरी और उसको भीतर से लपटें उठ रही और ऐसी लपटे जैसी उन्होंने कभी ना देखी थी ऐसी ज्योति में लपटने जैसे सूरज निकल रहा हो और झाड़ी हरी भरी है सो हरी भरी पत्ता भी नहीं कुभलाया है फूल भी नहीं मुरझाया है और आंख की लपटें उठ रही आग की लपटे और हरी झाड़ी ये प्रतीक है भीतर की रोशनी का भीतर की रोशनी शीतल है भीतर की रोशनी बड़ी शांत है उत्तप्त नहीं है जलाती नहीं केवल आलोक देती है। भीतर बैठोगे थोड़ा बैठते रहोगे थोड़ा तो ज्योति दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी और ऐसी ज्योति जो जीवन का स्रोत है ज्योति स्वरूपी आत्मा तुम्हारा स्वरूप ही ज्योति में है ज्योतिर्मय है तुम प्रकाश स्वरूप हो घट-घट रही समाय और किसी एक में नहीं हर घट में वही मौजूद है परम तत्व मन भावनो नेक न इतुत जाए और वो जो परम प्यारा है जिसके लिए तुम तड़प रहे हो जैसे मछली तड़फती हो सागर के बाहर तट पर पड़ी हुई ऐसे तड़प रहे हो जिसके लिए तुम वह मन भावना वह परम तत्व वह परम प्यारा नेक न इतु जाए, कभी कहीं गया ही नहीं है तुम्हारे भीतर से सदा सदा से वही है तुम वही हो तत्वमसि, तुम उससे जरा भी भिन्न नहीं हो तुमने भिन्नता मानी है उसी में सारा संसार खड़ा हो गया है तुमने तब भिन्नता मानी है और नरकों पर नरकों की कतारें लग गई अभिन्न जानो और स्वर्गों के द्वार खुल जाएं अभिन्न जानो और मोक्ष तुम पर बरस उठे और जिस दिन तुम ये जानोगे कि तुम ज्योति स्वरूप हो उस दिन अंधकार को भी प्रेम कर पाओगे जिस दिन तुम जानोगे भीतर तुम्हारे परमात्मा बैठा है उस दिन तुम बाहर को भी प्रेम कर पाओगे क्योंकि जो भीतर है बाहर उसका ही एक पहलू है और जो प्रकाश है अंधकार उसको ही प्रकट करने का एक उपाय है इसलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझ लेना जो बाहर खोजता रहता है उसे तो भीतर से संबंध नहीं जुड़ता लेकिन जो भीतर को जान लेता है उसका बाहर से भी संबंध जुड़ जाता है। इसलिए त्यागी को मैं सिद्ध पुरुष नहीं कहता भोगी तो भटका ही है त्यागी भी भटक गया है असली सिद्ध पुरुष तो वही है जिसके भीतर अब बाहर भीतर का भी भेद ना रहा क्योंकि जिसे उसने भीतर देखा उसी को उसने बाहर नाचते देखा जिसे उसने भीतर में देखा उसी को उसने सूरज में देखा और सूरज को नमस्कार किया उसी को उसने चांद में देखा और चांद को देवता कहा और उसी को उसने वृक्ष में देखा और वृक्ष की पूजा की उसी को उसने पत्थर में देखा इसलिए तो हमने बुद्धों की प्रतिमाएं पत्थर की बनाई क्यों बनाई बुद्ध तो भीतर गए उन्होंने तो परम चैतन्य को जाना और प्रतिमा हमने पत्थर की बनाई कारण है उसके पीछे राज है उसके पीछे हमने दोनों को जोड़ दिया परम चैतन्य और पत्थर भिन्न भिन्न नहीं पत्थर की प्रतिमा बना के बुद्ध की हमने यह घोषणा कर दी कि पत्थर में भी वही है कंटकों को प्यार में करता रहूं क्योंकि कंटक पुष्प के प्रहरी रहे प्राणसी प्यारी मुझे है रात काली क्योंकि उसके पास है ऊषा निराली क्या पता शायद छिपाने को ऊषा के ही निशाने कालिमा तन पर लगा ली रात तब से आज तक सोई नहीं जिस समय से हाथ ऊषा के गए क्यों मुझे हो जाए वह तरुवर न प्यारा है लता का प्राण जिसका ही सहारा और जिसके वक्श पर चढ़कर लता ने मुग्धकारी रूप है अपना समारा रात हो या दिन लताहित सीत आतप आंधियां ओले सभी तरुने सहे हैं मेघ मुझको इसलिए लगते भले हैं क्योंकि विद्युत के लिए तिल तिल गले अंक में छोर तक नभ के जहां को भी मचल जाती उसे लेकर चले हैं हैं जहां बिजली तड़प कर तिल मिलाई है जहां बिजली तड़प कर तिल मिलाई अश्रु लाखों बस वही घन के बहे प्री बहुत वह जिंदगी की भूल मुझको जो बना दे विश्व के प्रतिकूल मुझको खींच लाए ज्वार पर भाटा घसीटे तो स्वयं दौड़े बचाने कुल मुझको थक चुके जब विश्व दे आघात सतसत हम हंसे कह दे अभी हम जी रहे हैं कंटकों को प्यार में करता रहा हूं क्योंकि कंटक पुष्प के प्रहरी रहे जिसने भीतर का फूल देखा उसे बाहर के कांटे भी उस फूल के पहरेदार हो गए प्राणसी प्यारी मुझे है रात काली क्योंकि उसके पास है उषा निराली क्या पता शायद छिपानों को उषा के ही निशाने कालिमा तन पर लगा ली जिसने भीतर देखा और रोशनी को पाया बाहर का अंधेरा भी उसी रोशनी का आभूषण हो जाता है जिसने अंतर जगत को जान लिया बाहर का जगत उसी अंतर जगत की लीला हो जाता है रात सबसे आज तक सोई नहीं है जिस समय से हाथ उ गए हैं कंटकों को प्यार में करता रहा हूं क्योंकि कंटक पुष्प के प्रहरी रहे सिद्ध वह है जिसने भीतर को जाना और उसके भीतर में बाहर भी समाविष्ट हो गया भोगी वह है जो केवल बाहर को जानता है त्यागी वह है जो बाहर का दुश्मन है और भीतर को अभी जानता नहीं सिद्ध हुए जिसने भीतर को जाना और भीतर को जानकर ही बाहर भी उस भीतर का अंग हो गया भीतर परमात्मा दिखाई पड़ जाए तो फिर सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ता है तुम्हारी आंख में परमात्मा हो तो फिर तुम जो भी देखोगे उसी पर परमात्मा का अनुभव होगा राबिया ने अपनी कुरान की किताब में संशोधन कर दिया था उसमें एक वचन कहीं आता है कि सैतान को घृणा करो उसने काट दी पंथी फकीर हसन उसके घर मौजूद था उसने उसे पंथी को काटते देखा उसने कहा राबिया ये तू क्या कर रही कुरान में संशोधन यह कुफ्र कोई कुरान में संशोधन करता है तुम भी गीता में संशोधन कर सकोगे हाथ कब जाएंगे कहीं कोई गीता में संशोधन करता है हसन ने कहा ये तू क्या कर रही राबिया ने कहा मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि जब भी मैं इस वचन पे आती हूं मुझे मुश्किल हो जाती पहले ये ठीक था अब ये ठीक नहीं है क्योंकि अब जब से मैंने उसे जाना है जिसे भी मैं देखती हूं वही दिखाई पड़ता है अब सैतान भी मेरे सामने खड़ा हो तो भगवान दिखाई पड़ता है। मैं क्या करूं कुरान को मेरे अनुसार मुझे कर लेना होगा ये मेरी कुरान है ये मेरी किताब है ये वचन मुझे खटका देता है अटका देता है इस पे आके मुझे उलझन हो जाती अब तो कोई उपाय नहीं बचा सैतान को देखने का जब से उसे जाना है तब से बस वही है जिसने रोशनी जानी उसे अंधेरा भी रोशन हो जाता है और जिसने प्रेम जाना वे मनुष्य में भी उसका प्रेम ही झरता है शत्रु से भी उसका प्रेम ही होता है इसलिए जीसस ने कहा है जैसे तुम अपने को प्रेम करते वैसे अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो और जैसे तुम अपने को प्रेम करते वैसे ही अपने शत्रु को भी प्रेम करो होगा ही यह करना ना पड़ेगा जिसने अपने को प्रेम कर लिया उसके लिए शत्रु मिट गए जैन शास्त्रों में जिन्होंने ज्ञान को उपलब्ध किया है उनका नाम है अरिहंत अरिहंत का अर्थ होता है जिसके शत्रु मिट गए इसका यह मतलब मत समझना कि महावीर के कोई शत्रु नहीं थे महावीर के लिए मिट गए थे महावीर की तरफ से कोई शत्रु ना था लेकिन शत्रु तो अपनी तरफ से शत्रु थे वो महावीर को परेशान कर रहे थे पत्थर मार रहे थे उनके कानों में खिले ठोंक दिए थे उनको गांव गांव से खदेड़ रहे थे शत्रु तो अपने काम में लगे थे मगर जैन शास्त्र ठीक कहते कि महावीर अरिहंत हो गए अरि यानी शत्रु हंत यानी मार डाला जिसने अपने शत्रुओं को सच में ही मार डाला काट काट के नहीं कटते हैं शत्रु ध्यान रखना लेकिन भीतर अगर प्रेम का अनुभव हो जाए तो बाहर शत्रु समाप्त हो जाते ज्योति स्वरूपी आत्मा घट घट रही समाए परम तत्त्व मन भावनो नेक न इतुत तो जाए नहीं कहीं गया है तुम्हारा परमात्मा इसलिए खोजने कहीं मत जाओ बैठ रुको दौड़ो मत ठहरो जो ठहरा उसने पाया जो रुका उसने पाया जो दौड़ा भटकता रहा खोजो मत परमात्मा को अपने में खोजाओ और तुम उसे पालोगे और तब जीवन में बड़ा मन भावन अनुभव होता है परम तत्त्व मन भावनों डो लठते प्राण ना चुटते प्राण साहिल से बेनियाज हुआ जा रहा हूं मैं मौजों का इस तरा बना जा रहा हूं मैं आईना बन गया हूं किसी के जमाल का अपनी नजर में आप खुबा जा रहा हूं मैं इसके जुनून नवाज है सूरत गरे ख्याल जैसे किसी की वजुम में आ जा रहा हूं मैं किस मंजरे नशास से गुजरा हूं बेखबर नक्शे कदम पर अपने बिछा जा रहा हूं मैं गोया मेरी तबाहियों में है कसर अभी पामाले इल्तफात किए जा रहा हूं मैं सजदे में झुक पड़ा हूं तेरे आस्था से दूर इस शर्म से जमी में गड़ा जा रहा हूं मैं सोरीदगीश्क मबादा हो पर्दा दर्श आगों से बेखुदी में दिया जा रहा हूं मैं इश्क़ तेरी खैर किधर ले चला मुझे अपनी नजर से आप छिपा जा रहा हूं मैं ऐसी पिला दी उस निगे मैं फरोस ने रंगीनियों में गर्क हुआ जा रहा हूं मैं एक बार भी उसकी प्याली से एक घूट भी पी लिया तो जगत वही रहता है और वही नहीं रह जाता यहां हर चीज रोशन हो जाती पत्ते पत्ते पर दिया जल उठता है कंकड़ कंकड़ हीरे की तरह चमक उठता है ऐसी पिलादी उस निघे मैं फरोसने रंगीनियों में गर्क हुआ जा रहा हूं मैं रूप रेख वर्णों कहां कोटि सूर परगास, अगम अगोचर रूप है कोई पावे हरि को दास ऐसी रंगीनियों में डूब रहा हूं ऐसी अनंत रंगनियों में कि रूप रूपरेख वर्णों कहां कि चाहूं भी कि उसका वर्णन करूं कुछ रूप रेखा समझा दूं तो नहीं समझा सकता गूंगे का गुड़ चख तो लिया स्वाद कहते नहीं बनता वाणी अवरुद्ध हो जाती कंठ भर आता है ऐसे आनंद से कि शब्द नहीं फूटते ज्ञान की परम दशा कहीं नहीं जा सकती हां उस तक पहुंचने के मार्ग कहे जा सकते उसकी तरफ इशारा किया जा सकता उंगुली उठाई जा सकती मगर कोई शब्द समर्थ नहीं है उसे प्रकट करने को उसकी प्यास जगाई जा सकती लेकिन उसका स्वाद नहीं दिया जा सकता और सदगुरु स्वाद नहीं देता प्यास जगाता है। वो तुम्हारे भीतर ऐसी उतुंग प्यास जगा देता है कि तुम्हें स्वाद करना ही पड़ेगा तुम्हें जाना ही होगा अपने भीतर वह तुम्हारे भीतर ऐसी अभीपसा को जन्म देता है कि अब तुम चैन ना ले सकोगे ऐसी बेचैनी तुम्हारे भीतर जगा देता है तुम्हें ऐसा अशांत कर देता है अब तुम थोड़ा चौंकोगे क्योंकि तुम साधु संतों के पास शांति के लिए जाते हो चैन पाने के लिए जाते हो और अगर वहां तुम्हें चैन और शांति मिलती हो तो समझना कि तुम गलत जगह आ गए संत तो वही है जो तुम्हें असली बेचैनी दे दे उस बेचैनी में मजा जरूर है बड़ा रस बड़ा गहरा आनंद भी है उस बेचैनी में और उस बेचैनी के कारण छाया की तरह एक चैन भी आएगा जिसको भीतर की बेचैनी जग गई उसको बाहर के जगत में चैन हो जाता क्योंकि तुम दोनों तरफ एक साथ बेचैन नहीं रह सकते अगर तुम बाहर बेचैन हो तो भीतर की तुम्हें अभी नहीं अगर तुम भीतर बेचैन हुए तो बाहर कौन फिक्र करता है छोटी बीमारी हो और फिर बड़ी बीमारी आ जाए तो छोटी बीमारी तत्ण भूल जाती जैसे सिर में दर्द है और कार का एक्सीडेंट हो जाए हाथ पर टूट जाए मल्टी फ्रैक्चर हो जाए फिर क्या सिर में दर्द बचेगा सिर के दर्द की याद ही ना आएगी मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन घसीट घसीट के चलता किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन और गालियां देता है चलते वक्त और पैर पटकता है क्या मामला क्या है उसने कहा ये जूते दो नंबर छोटे अब दो नंबर छोटे जूते पहनोगे तो गालियां निकलेंगी ही मुंह से करोगे क्या और पैर पटकोगी घसटोगे भी पैरों में फफोले पड़े तो उसने कहा कि कई दिन से देख रहा हूं तो इनको पहनते क्यों तो उसने कहा यही तो मेरे जीवन की एकमात्र राहत तो इनको छोड़ नहीं सकता क्योंकि दिन भर के बाद जब परेशान घर लौटता हूं और जब इन जूतों को खोल के फेंक देता हूं बिस्तर पे लेटता हूं तो स्वर्ग का सुख मालूम होता है। इन जूतों में ही मेरा सारा सुख है और तो जिंदगी में कुछ है नहीं बस जब इनको खोल के रख देता हूं तो ऐसी राहत मिलती कि तुम कल्पना नहीं कर सकते उस राहत की उस राहत के लिए दिन भर तकलीफ झेल लेता हूं मगर वह राहत नहीं छोड़ी जाती ख्याल करो एक अशांति है बाहर की एक असंतोष है बाहर का कि धन थोड़ा और ज्यादा हो जाए कि पत थोड़ा और ज्यादा हो जाए और उसके लिए तुम बहुत दौड़ते हो बहुत दौड़ते हो और ख्याल रखना धन के ज्यादा होने से सुख नहीं मिलता लेकिन जब तुम खूब तड़फ लेते हो धन ज्यादा होने के लिए और एक दिन धन ज्यादा हो जाता है तो वही सुख मिलता है जो मुल्ला नसरुद्दीन को घर लौट के जूता उतारने से मिलता है। वो तकलीफ असंतोष की इतने दिन की दौड़ धाप कि हो जाए एक लाख रुपया और एक दिन हो गया राहत की सांस लेते मगर ये राहत की सांस ज्यादा नहीं रही कल सुबह फिर होगी फिर जूता पहनो फिर दौड़ो अब दो लाख होने चाहिए फिर कभी एक वक्त आएगा जब दो लाख हो जाएंगे और फिर एक क्षण तुम्हें राहत में मगर ये राहत ज्यादा देर न टिकेगी कल सुबह फिर जूते पहनो ये जूता तुम छोड़ नहीं सकते अब क्योंकि तुम्हारी राहत इसी जूते पे निर्भर है इसलिए लोगों के पास कितना ही धन हो जाए जरूरत से ज्यादा हो जाए उपयोग भी ना कर सके इतना हो जाए तो भी दौड़ नहीं बंद कर सकते क्योंकि उसी दौड़ में तो कभी कभी राहत के क्षण आते बाहर जिनका जीवन उलझा है बेचैनी से ये लोग जाते हैं साधु संतों के पास चाहते हैं कि कुछ थोड़ी राहत मिले कोई सांत्वना मिल जाए कोई मलहम पट्टी कर दे दो नंबर कम के जूते पहने हो मलहम पट्टी की जरूरत सदा रहेगी ही और साधु संतों का काम साधारणता यही कि मलहम पट्टी कर दें, समझा बुझा दें, लीपा पोती कर दे कि सब ठीक है घबराओ मत ये दुख कट जाएगा कोई चीज सदा नहीं रहती जगत परिवर्तनशील है सुख दुख आते रहते हैं कि पिछले जन्मों का कर्म फल है घबराओ मत कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है धैर्यपूर्वक भोग लो तो आगे कर्म बंध नहीं होगा राम राम जप लिया करे सुबह माला फेर लिया करे सुबह सत्यनारायण की कथा करवा लिया करे कभी कभी तो इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में बहुत सुख मिलेगा स्वर्ग निश्चित है ऐसी राहतें ऐसी सांत्वनाएं तुम्हारी पीठ थपथपा दी तुम चले आए सच्चे संत के पास जब तुम जाओगे तो उल्टी ही घटना घटेगी ये बेचीनियों की तो वो बात ही नहीं करेगा वो नई बेचिनियां पैदा कर देगा वो कहेगा परमात्मा को पाना है लाख रुपया कमाने में कोई बहुत बड़ा मामला थोड़ी मिल जाता है कोई लग ही रहे जिद से तो मिल ही जाता है कोई सिर मार के घुस ही जाए तो मिल ही जाता है थोड़ी छीना झपटी है मगर मिल ही जाता है नियम से न मिले तो गैर नियम से मिल जाता है कानूनी ढंग से न मिले तो गैर कानूनी ढंग से मिल जाता है मिल ही जाता है यह कोई बड़ा मामला नहीं है बुद्धुओं को मिल जाता है इसमें कोई बहुत बुद्धिमानी भी नहीं नहीं सच्चा संत तो तुम्हारे भीतर एक नई आग जलाएगा और कहेगा परमात्मा पाने में लगो ये क्या रखा है इसमें कुछ भी नहीं है। मिल भी जाएगा तो कुछ नहीं वो एक ऐसी आग जलाएगा जो बुझाए ना बुझे वो तुम्हें उत्तप्त करके भेजेगा वो तुम्हें नई बेचैनी के बीज बो देगा ऐसी बेचैनी परम तत्वों को पाने की पर मुक्ति को पाने की निर्वाण पाने की हां एक फर्क पड़ जाएगा अगर बेचैनी पकड़ ले अगर तुम उसके रंग में रंग जाओ अगर उसकी आग तुम्हारे तन प्राण में लग जाए तो तुम्हें बाहर की बेचैनियां भूल जाएंगी क्योंकि वो छोटी पड़ जाएंगी उनका कोई ही न रह जाएगा वो इतनी छोटी पड़ जाएंगी कि उनकी याद भी ना आएगी इसलिए जिसको परमात्मा की खोज पकड़ लेती है उसको संसार के दुख छूट जाते इसलिए नहीं कि छूट जाते छोटे हो जाते इतने छोटे हो जाते कि उनकी गिनती नकार में समझो उनका क्या मूल्य पैर में कांटा गड़ा हो और कोई तुम्हारी छाती पर छुरा लेकर खड़ा हो जाए पैर का कांटा तुम्हें याद आएगा अब छोरे की फिक्र करोगी कांटे की बड़ी बीमारी छोटी बीमारियों को भुला देती है मैंने सुना है बनरसा अपने डॉक्टर को फोन किया कि मुझे हृदय का दौड़ा पड़ा है जल्दी आएं आधी रात बूढ़ा डॉक्टर और बनरसा रहता दूसरी मंजिल पर आधी रात उठा बूढ़ा सीढ़ियां चढ़ा हाँप गया जाके एकदम कुर्सी पर लेट गया जोर से हाँपने लगा बनर बिस्तर पे लेटा था उठाया पूछा कि मामला क्या है पसीना पसीना हो रहा बूढ़ा डॉक्टर और जोर से हाँप रहा है। लगता है कि हार्ट अटैक है पंखा करने लगा पानी पिलाया थोड़ी बहुत देर जब डॉक्टर की यह हालत रही तो बनर को यह याद ही नहीं रहा कि मैंने उसे बुलाया कि मुझे जब डॉक्टर थोड़ा ठीक हुआ और चलने को हुआ तो उसने कहा फीस तो बनर ने कहा भी खूब रही इलाज मैंने आपका किया और आप फीस मांगते हैं बनट शाह से उसने कहा कि नहीं यह सब खेल था यह हाफना और ये धड़कना यह सब खेल था ये, ये, ये, ये तेरी बीमारी मिटाने के लिए इलाज था बनट शाह को उसने कहा कि तू भी मजाक करता तो मैंने सोची कि आज मैं भी मजाक कर और सच में ही जब डॉक्टर की हालत खराब थी जब वो नाटक कर रहा था तो बनट सा एकदम भूल ही गया बीमारी खत्म ही हो गई याद ही ना रही बीमारी की बड़ी बीमारी के सामने छोटी बीमारी भूल ही जाती संत तुम्हें एक असंतोष देंगे एक ऐसा असंतोष जिससे बड़ा और कोई असंतोष नहीं एक दिव्य असंतोष प्यास देंगे लेकिन जो स्वाद उन्हें मिला है उसका वर्णन नहीं कर सकते रूप रूपरेख वर्णों कहां कोटि सूर प्रकाश जैसे मालूम कितने कितने करोड़ करोड़ सूरज निकल आए हों इतना प्रकाश से मैं कैसे वर्णन करूं है जुस्त जो जु कि खूब से है खूब तर कहां अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहां यारब इस इख्तिलात का अंजाम हो बखैर था उसका हमसे रब्त मगर इस कदर कहां एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नैश इश्क रखी है आज लज्जते जख्मे जिगर कहां हम जिस पे मरते हैं वह है बात ही कुछ और आलम में तुस्से लाख सही तू मगर कहा किससे तुलना करें उसकी आलम में तुस्से लाख सही तू मगर कहा सब तरफ तू ही है लाखों रूपों में तू ही है लेकिन जब तुम उसकी परिपूर्णता को जानोगे तो सब चेहरे फीके पड़ जाएंगे सब सौंदर्य कुरूप हो जाएगा सब रोशनियां अंधेरी मालूम होने लगेंगी जब तुम उस परम जीवन को देखोगे तो जिसको तुमने जीवन जाना था वो मृत्यु जैसा मालूम पड़ेगा और जिसको तुमने अमर समझा था अब तक वो जहर हो जाएगा जिस दिन उस परम का अनुभव होगा तुम्हारी सारी कोटियां उल्टी सीधी हो जाएंगी तुम्हारा गणित सब अस्त हो जाएगा तुम्हारी तर्क सरणी काम नहीं पड़ेगी हम जिस पर मरते हैं वो है बात ही कुछ और आलम में तो सिला से ही तू मगर कहां है दौरे जा में अव्वले सब में खुद ही से दूर होती है आज देखिए हमको शहर कहां होती नहीं कबूल दुआ के इसकी दिल चाहता ना हो तो जुबा में असर कहां जैसे बाढ़ आए ऐसा परमात्मा आता है जो बहा ले जाए तुम्हें एक तिनके की तरह ऐसा परमात्मा आता है तुम कहीं खोजे से भी ना मिलोगे तो कहे कौन तुम्हारी बोलती ही खो जाएगी तो बोले कौन ऋषि बोले हैं मगर जो बोले हैं वो परमात्मा का निर्वचन नहीं जो बोले हैं वो मनुष्य की दशा है उस मनुष्य की दशा में पार कैसे उठा जाए इसके उपाय हैं परमात्मा तक पहुंचने का द्वार और मार्ग क्या है इसकी चर्चा है विधि विधान है योग है मगर जो पहुंच कर पाया है उस संबंध में सन्नाटा चुप्पी कोई कभी नहीं बोला यह ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहा है कि उस संबंध में कुछ कहा ना जा सकेगा कि वह अव्याख्य कि वह अनिर्वचनीय बुद्ध ने तो हद कर दी बुद्ध ने तो इतना भी ना कहा कि वह अनिर्वचनीय क्योंकि उन्होंने कहा यह कहना भी उसके संबंध में कुछ कहना है यह भी ना कहा कि अनिर्वचनीय क्योंकि यह भी तो व्याख्या का अंग हो गया यह व्याख्या हो गई कोई चीज निर्वचनीय है कोई चीज अनिर्वचनीय है तो यह तो कोटी में बांधना हो गया वह किसी कोटी में नहीं बनता वच वचन में तो आता ही नहीं मौन में भी नहीं आता है शब्द में तो पकड़ में आता नहीं निशब्द में भी नहीं प्रकट होता है जाना ही जा सकता है जिया ही जा सकता है इसलिए सदगुरु ले चलते तुम्हारा हाथ पकड़ के कि तुम भी जी सको वो कहते हैं तुम भी चखो समझो मत चखो अगम अगोचर रूप है कोई पावे हरिको दास अगम अगम्य है वह उसे न ना नाप सकते हो न माप सकते हो उसकी कोई थाय नहीं हमारे हाथ बड़े छोटे हमारे मापने के उपाय बड़े छोटे अगोचर है वह इंद्रियातीत है आंख से देखते तो रूप की चर्चा कर देते कान से सुनते तो उसके संगीत की चर्चा कर देते लेकिन नव आंख है नव कान है न वह किसी और इंद्री का विषय है सारी इंद्रियों का विषय है और सारी इंद्रियों का अतिक्रमण भी फकीरों ने कहा है हमने उसे आंख से सुना और कान से देखा यह सिर्फ इस बात को कहने की तरकीब है कि कुछ अबूझ घटना है कबीर ने इसीलिए उलट बांसियां लिखी अबूझ घटना की तरफ इशारा करने को कबीर ने लिखा है एक अचंबा हमने देखा नदिया लगी आग हमने ऐसा अचंबा देखा कि नदी में आग लगी अब नदियों में आग नहीं लगती आजकल की नदियों की नहीं कह रहा हूं अमेरिका में आजकल की नदियों में भी आग लग जाती क्योंकि इतना पेट्रोल और इतना तेल उनमें पड़ गया है झीलों में आग लग जाती है मगर बेचारे कबीरदास को क्या पता था कि हालत ऐसी बिगड़ेगी कि नदियों में पानी नहीं होगा पेट्रोल होगा समुद्रों में आग लग जाती है अमरीका में अभी कुछ ही दिन पहले मीलों तक आग फैल गई थी समुद्र में क्योंकि इतने जहाज इतना तेल फेंक रहे हैं पानीओं में मछलियां मर गई हैं कुछ झीलों में अमेरिका में मछली नहीं बच सकती इतना जहर है मगर जब कबीर ने ये लिखा था तब बिल्कुल ठीक था अब होते तो ये बात भूल के भी नहीं लिखते चंबा मैंने देखा कि नदिया लागी आग ये तो बात ही अब नहीं कही जा सकती जमाना ही बदल गया मगर तब नदियों में आग नहीं लगती थी कुछ ऐसी अनोहोनी घटना है ऐसी अगट घटना है ऐसी रहस्यपूर्ण घटना है कि कोई इंद्री उसे पकड़ नहीं पाती सभी इंद्रियों में झलकती और फिर भी झलक के पार से ऐसे पार से पार जितना देखो उतना है। जान जान के भी जानना चुकता नहीं जितना जानो उतना पता चलता है कि हम कितने अज्ञानी अगम अगोचर रूप है कोई पावे हरि को दास लेकिन पाया जा सकता है जाना भला ना जा सके पाया जा सकता है और पाने की कला क्या है हरि के दास हो जाओ मालिक छोड़ो मालिक होने का ख्याल छोड़ो जीतने की आकांक्षा छोड़ो हारने की कला सीखो हारे को हरिनाम वो जो हार गया बिल्कुल उससे बस वही जीत पाता है प्रेम का शास्त्र यही है कि हारो तो जीत जाओ जीतने की कोशिश करो तो हारे बुरे हारे वहां जो विजय के लिए गया है परमात्मा की वो तो चारों खाने गिरा है बुरी तरह पराजित हुआ है हां जो समर्पित होने गया अर्पित होने गया वो जीत कर लौटा है यह भी गणित उल्टा है इस संसार में तो जीतना हो तो जीतना पड़ता है और जीतने की कोशिश ना करो तो हार सुनिश्चित है मैक्यवेली ने इस संशास्त्र संसार का गणित और शास्त्र लिखा है उसने लिखा है कि अगर जीतना है तो हमले की प्रतीक्षा मत करना है कि दूसरा करे क्योंकि सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय हमला है तुम पहले हमला कर देना अगर जीतना ही तुम राह भी मत देखना कि दूसरा जब हमला करेगा तब हम सुरक्षा करेंगे दुनिया ढालों से नहीं जीती जाती तलवारों से जीती जाती हमला पहले कर देना क्योंकि जिसने पहला हमला किया वो पहले से ही लाभ में हो गया जो सुरक्षा में लग गया वो पहले से ही मुश्किल में पड़ गया ये संसार का गणित है जो मैक्यवेली ने लिखा है मीरा ने यारी ने महावीर ने मोहम्मद ने उस जगत का गणित लिखा है वह गणित क्या है वहां अगर जीतना हो तो तलवार ढाल सब गिरा देना निःशस्त्र हो जाना असुरक्षित हो जाना सन्यास का मौलिक अर्थ है असुरक्षित हो जाना समर्पित हो जाना कह देना कि तू मुझे जीत ले मैं हारने को तत्पर हूं और उससे हारने में भी मजा है इस संसार में जीतने में भी मजा नहीं और परमात्मा से हारने में भी मजा है क्योंकि वह उसी को हराता है जो धन्य और वह जिसको हराता है वही जीत जाता है उसकी हार उससे हारना सिंहासन पर विराजमान हो जाना इस जगत की जीत भी सिर्फ सूली पे लटका देती तुम चाहो तो दिल्ली में जाकर देख लो सूली पे लटके दिखाई पड़ेंगे लोग और शांति से लटके भी नहीं कोई टांग खींच रहा है कोई गर्दन उतार रहा है कोई चूड़ीदार पजामा खींच रहा है कि वही निकाल के ले भागे सारी कोशिश चल रही अपना अपना चूड़ीदार पाजामा लोग कसकस के पकड़े हुए हैं कि कोई खींच ना ले इसलिए तो चूड़ीदार पजामा पहनते क्योंकि पहनना मुश्किल और खींचना निकालना भी मुश्किल उसकी यही खूबी अब कोई बंगाली धोती पहने हो तो गई कब कौन ले गया तो हमें पता ही ना चलेगा चूड़ीदार पजामे की बड़ी खूबी चूड़ीदार पजामा अचकन कोई अगर खींचना भी चाहे तो आसान नहीं पहनाने के लिए भी एक आदमी की जरूरत पड़ती और उतारने के लिए तो दो आदमियों की जरूरत पड़ती और जो पहने बैठा है अगर उसे न उतरवाना उछल कूंद करता रहे तो बस फिर फिर तो तुम तो तो उतार ही नहीं सकते इस जगत में तो जीत भी बड़ी दुर्दशा साबित होती उस जगत में हार भी बड़ा सौभाग्य है खूब हरि हरिको दास विरले हैं वे जो हारने को राजी हैं इसलिए परमात्मा मिलने वाला परमात्मा को पाने वाला मुश्किल से मिलता है मिल सकता है सबको बस हारने की कला आनी चाहिए अद्भुत प्रकाश है उसका जरा तुम हारो कोटि सूर प्रकाश जरा तुम मिटो हारोगे तो मिटोगे तुम विदा हो जाओ हारोगे तो विदा हो जाओगे और जहां तुम नहीं हो वहां परमात्मा उतरता है गमे मोहब्बत सता रहा है गमे जमाना मसल रहा है मगर मेरे दिन गुजर रहे हैं मगर मेरा वक्त टल रहा है वो अब आया वो रंग से, वो कैफ जागा वो जाम खन के, चमन में यह कौन आ गया है? तमाम मौसम बदल रहा है उसकी जरा सी झलक आ जाए कि वसंत आ जाता मधुमास आ जाता है गमे मोहब्बत सता रहा है गमे जमाना मसल रहा है मगर मेरे दिन गुजर रहे हैं मगर मेरा वक्त टल रहा है वो आया। वो रंग वर से वो कैफ जागा वो जाम खन के चमन में यह कौन आ गया है तमाम मौसम बदल रहा है मेरी जवानी के गर्म पे डाल दे गैसुओं का साया यह दोपहर कुछ तो मोदिल हो तमाम माहौल जल रहा है यह भी सी मस्त खुशबू यह हल्की हल्की सी दिल नसीबू यह कहीं तेरी जुल्फ के पास कोई परवाना जल रहा है न देख ओ महजी मेरी समत इतनी मस्ती भरी नजर से मुझे यह महसूस हो रहा है शराब का दौर चल रहा है अदम खराबात की शहर है कि बारगाहे रमूचे हस्ती इधर भी सूरज निकल रहा है उधर भी सूरज निकल रहा है वो अब्रया वो रंग बरसे वो कैफ जागा वो जाम खनके चमन में यह कौन आ गया है तमाम मौसम बदल रहा है तुम जरा हारो तुम जरा मिटो और मौसम बदले कि खुशियों के बादल छा जाएं, कि अमृत की बूंदा बांदा, बांदाबांदी हो कि तुम्हारे भीतर जन्मों जन्मों से पड़े हुए बीज फूट पड़े अंकुरित हो जाएं, कि तुम्हारे भीतर भी शाश्वत जीवन के पत्ते फूल जगे जन्में, कि तुम भी जानो कि तुम कौन हो क्या हो मगर गणित समझ लेना तुम जब तक हो तब तक जान ना सकोगे कि तुम कौन हो तुम जब नहीं हो तभी जान सकोगे कि तुम कौन हो इस विरोधाभास को याद रखना को पावे को दास नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश बाहर भीतर रमि रहो सौधरी राखो शीश और फिर दिखाई पड़ता है कि बाहर भीतर वही नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश गहन प्रकाश का पुंज बाहर भीतर रमी रहो सो धारो सो धरी राखो शीस चढ़ा दो अपनी गर्दन उस पर गिरा दो अपनी गर्दन उस पर मत बचाए फिरो अहंकार को ये सिर मत उठाए फिरो झुका दो कहीं और जिस द्वार पे ये झुक जाए वही द्वार मंदिर हो जाता है हम चूक रहे परमात्मा सब तरफ मौजूद और हम चूक रहे तुम अध्ययन नहीं कर पाए तुमने देखा दाएं बाएं तुमने ऊपर नीचे देखा आंखें फाड़ फाड़ निहारा तुमने तुमने आंखें नीचे देखा किन्तु किसी भी और कभी तुम स्थिर नैन नहीं कर पाए तुम अध्ययन नहीं कर पाए उठते गिरते रहे निरंतर हृदय सिंधु के ज्वार तुम्हारे बनते मिटते रहे क्षणों में सपनों के आकार तुम्हारे ये चंचल अरमान कहीं भी पल भर सैन नहीं कर पाए तुम अध्ययन नहीं कर पाए बिखरे हुए पड़े हैं अक्षर बिखरी हुई पड़ी है कड़िया बिखरे हुए पड़े हैं मोती बिखरी हुई पड़ी हैं लड़ियां, तुम इन कड़ियों का लड़ियों का कुछ भी चयन नहीं कर पाए तुम अध्ययन नहीं कर पाए मौजूद है मगर तुम अध्ययन नहीं कर पाए मनन नहीं कर पाए निधि ध्यास नहीं कर पाए तुम चूप गए तुम ध्यान नहीं कर पाए बस तुम एक क्षण को भी शांत होकर मौन होकर निर्विचार होकर नहीं देख पाए बस अन्यथा वही है केवल वही है उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं आठ पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हुजूर और जिन्होंने जरा सी भी ध्यान की झलक पा ली सुनने का मजा पा लिया जिन्होंने जरा झरोखा खोला अपने हृदय का अपनी प्रीति का अपनी प्रार्थना का उनके लिए आठ पहर निरखत रहो फिर तो जागे भी वही सोए भी वही उठते भी उसी में हो सोते भी उसे में हो खाते भी उसी में हो पीते भी उसी में हो वही खाते हो वही पीते हो आठ पहर निरखत रहो फिर तो जहां देखो वही है वृक्षों में वही हरा वृक्षों में वही लाल वही सूरज की बरसती हुई रोशनी में स्वर्ण हुआ है वही रात चांद से झरता है रजत की भांति चांदी की भांति वही झीलों में झलकता है वही चांद तारों में प्रकाशित है वही लोगों की आंखों में टिमटिमा रहा है वही है वही है और कोई भी नहीं आठ पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हुजूर या मालिक वह मालिक सब तरफ मौजूद है उसने तुम्हें घेरा है हवा का झोखा आता तो उसी मालिक का झोखा आता श्वास चलती तो वही तुम उसी में हिंडोले ले रहे हो तुम उसी में झूले ले रहे हो पागे भर रहे हो कह यारी घर ही मिले कहे जाते दूर और कहां जा रहे हो कहे यारी घर ही मिले और तुम्हारे भीतर मौजूद है और भीतर पहले पहचान हो जाए तो फिर बाहर पहचान होती इससे उल्टा नहीं होता लोग सोचते हैं पहले बाहर पहचान हो जाए तो फिर भीतर पहचान होगी ऐसा नहीं होता पहले भीतर पहचान हो जाए तब बाहर पहचान होती इसलिए मंदिर मस्जिदों में तुम्हारी पूजाएं व्यर्थ तुम बाहर पहचान करने में लगे हो मूर्तियों के सामने चढ़ाए गए तुम्हारे फूल व्यर्थ गए उतारी गई आरतियां व्यर्थ गईं। तुम्हें अभी अपने में नहीं दिखा जो निकट से भी निकट है वहां नहीं दिखा तो पत्थर की मूर्ति में कैसे दिखेगा तुम भली भांति जानते हो पत्थर की मूर्ति हमारी बनाई हुई आदमियों की बनाई हुई बाजार से खरीदी गई तुम्हें अपने बेटे में नहीं दिखा अपनी पत्नी में नहीं दिखा अपने पति में नहीं दिखा अपने में नहीं दिखा निकट आओ करीब आओ वही तो तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है वहां नहीं दिखा और चले मंदिर में और देखोगे मूर्ति में तुम नहीं दिखेगा और अगर जरा समझदार हुए जरा तर्कनिष्ठ हुए तो सह सदा के लिए चूक जाओगे मैरिस दयानंद के जीवन का उल्लेख की पूजा हुई शिवरात्रि की महापूजा पिता बड़े भक्त थे बेटे को भी पूजा में बिठाया था शिवरात्रि थी तो रात भर का जागरण था दयानंद जिद्दी किस्म के आदमी थे और जिंदगी भर जिद्दी किस्म के आदमी रहे तो रात भर का जागरण था तो बैठे रहे उम्र तो कम थी होगी 12 साल 13 साल मगर पूत के लक्षण तो पावने पालने में वो बैठे रहे रात में पिता तो सो भी गए असली पुजारी सो गया मगर वो बैठे रहे बैठे रहे देखते रहे कि क्या होता क्या होता और जो हुआ उसने उनकी जिंदगी बदल दी हुआ ये कि जो लड्डू इत्यादि चढ़ाए थे शिव के लिंग पर एक चूहा आ गया और लड्डू खाने लगा इतना ही नहीं शिवजी पर चढ़ गया शिव पे बैठ के मस्ती से इधर उधर देखने लगा बस दयानंद के मन से सारी श्रद्धा चली गई कि यह क्या शिव है चूहे को भी भगा नहीं सकते और हमारी चढ़ाई हुई पूजा और प्रसाद चूहा खा रहा है और शिवजी डांट भी नहीं सकते कि भाग यहां से हट यहां से और शिव के ऊपर चढ़कर चूहा बैठा ये क्या खाक हमारी रक्षा करेंगे ये जरा तीक्ष्ण बुद्धि व्यक्ति हो तो ऐसा हो जाएगा और इसका दुष्परिणाम हुआ लाभ तो नहीं हुआ हानि हुई अगर दयानंद को पहले भीतर जाना सिखाया गया होता ये बाहर की पूजा ना बताई गई होती तो ये जो आरी समाज का उपद्रव पैदा हुआ कभी पैदा नहीं होता आर् समाज का असली जन्मदाता वह चूहा बस सारी पूजा पाखंड है सब व्यर्थ है ये भाव पैदा हो गया फिर जिंदगी भर यही समझाते रहे वो लोगों को इसमें एक तरफ से तो बात सच्ची है कि पूजा व्यर्थ है जब तक अंतर का अनुभव ना हो लेकिन अंतर का अनुभव होने के बाद पूजा में भी सार्थकता है समझो अगर दयानंद को ध्यान करवाया गया होता पूजा ना करवाई गई होती पहले मेरे हिसाब में हर बच्चे को ध्यान करवाया जाना चाहिए पूजा नहीं क्योंकि पूजा में दो संभावनाएं जो बच्चे बुद्धू होंगे वह जिंदगी भर पूजा में लगे रहेंगे गोबर गणेश जो होंगे वो जिंदगी भर पूजा ही करते रहेंगे और जो बच्चे थोड़े प्रतिभाशाली होंगे तीक्ष्ण बुद्धि के होंगे उनके लिए सदा पूजा एक थोथा आडंबर और पाखंड हो जाएगी जल्दी ही तर्क उनका जगेगा और कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा उनको और पूजा व्यर्थ हो जाएगी वो नास्तिक हो जाएंगे या मूर्ति भंजक हो जाएंगे या पूजा पाखंड सिद्ध करने वाले हो जाएंगे दोनों बातें अच्छी नहीं है जो पूजा में ही लगा रहा बाहर की वह भी चूक गया और जिसने बाहर की पूजा को पाखंड समझा वह भी चूक गया लेकिन अगर बच्चों को पहले ध्यान में ले जाया जाए भीतर की तरफ और बच्चे ज्यादा आसानी से जा सकते हैं बूढ़ों की बजाय क्योंकि बूढ़ों ने बहुत कचरा इकट्ठा कर लिया ज्ञान का उसको हटाने में समय लगता है। बच्चों के पास कोई कचरा नहीं निर्मल चित्त है जरा उनको इशारे दे दिए जाएं और वो ध्यान में सरलता से उतर जाते यह दुनिया दूसरी हो सकती है यह मनुष्यता नहीं हो सकती एक छोटे से सूत्र का सूत्रपात करना है छोटे छोटे बच्चों को ध्यान की झलक मिलनी चाहिए और बच्चों को अगर ध्यान की झलक मिली होती अगर दयानंद को ध्यान की झलक मिली हुई होती तो उस रात घटना और ही घटती यही होता चूहे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दयानंद ने ध्यान किया था तो नहीं आता चूहा तो आता लड्डू भी खाता और दयानंद अगर ध्यान किया होता तो और मस्ती से खाता क्योंकि गैर ध्यान लड़का वहां बैठा था चूहा थोड़ा डरता भी रहा होगा कि कोई उपद्रव ना करे लड़का यहां बैठा है संकोच भी किया होगा चूहे ने ध्यान होता दयानंद तो शायद चूहा और भी मौज करता शायद शंकर जी को लुड़का देता या कुछ और करता लेकिन दयानंद को कुछ और दिखाई पड़ता है दयानंद को शंकर की मूर्ति में तो शंकर दिखाई पड़ते ही चूहे में भी शंकर दिखाई पड़ते और तब ये भाव पैदा नहीं होता कि यह चूहा और शंकर जी की मूर्ति पे चढ़ के बैठा है परमात्मा ही परमात्मा है फिर शंकर जी को ऊपर रखोगे चूहे को ऊपर रखो क्या फर्क पड़ता है गणेश जी तो चूहे की सवारी करते ही हैं। वो शंकर जी के बेटे हैं वो चूहे की सवारी करते चूहे ने सोचा होगा हम भी थोड़ी सवारी करें इसमें बात क्या है इनका बेटा हम पे चढ़ा घूमता है जरा बाप जी को हम भी मजा चखाएं। परमात्मा ही परमात्मा है वही चूहे में वही शंकर में वही गणेश में वही सब में मस्त हुए होते कि देखो परमात्मा की लीला कि वही चूहे में वही शंकर जी में शायद आनंदित हुए होते कि हमारी चढ़ाई हुई पूजा स्वीकार हो गई चूहे के रूप में आके परमात्मा ने उसे ग्रहण कर लिया आनंद मग्न हुए होते अगर ध्यान रहा होता मगर ध्यान नहीं था केवल तर्क था और आर्य समाज धर्म नहीं बन सका सिर्फ एक तार्किक विवाद एक शास्त्रीय ढंग की प्रक्रिया रह गई एक सामाजिक आंदोलन जरूर एक तार्किक आंदोलन जरूर मगर धर्म नहीं क्योंकि धर्म का तर्क से कोई संबंध नहीं दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और तुम समझोगे तर्क ही तर्क है छोटा तर्क ओछा तर्क तर्क ओछा होता ही है ऊंचे से ऊंचा तर्क भी ओछा होता है धर्म तो प्रेम की उड़ान है हृदय के भीतर उठा संगीत है धर्म का कोई तर्क से संबंध नहीं आठ पहुख सन्मुख सदा हुजूर कह यारी घरी मिलें काहे जाते दूर पहले घर में मिल लो फिर सब जगह मिल जाएंगे आत्म नारी सुहाग्नि सुंदर आपु समार उस प्रेमी को मिलना है तो स्त्रीण हृदय बनो तर्क पुरुष है प्रेम स्त्रेण है गणित पुरुष है प्रार्थना स्त्रीण है अगर परमात्मा को पाना है तो तर्क से नहीं क्योंकि तर्क तो जीतने चलता है तर्क तो दूसरे को हराने में उत्सुक होता है प्रेम बनो आतम नार सुहाग्नि स्त्री बनो यारी ने बड़े अद्भुत अर्थ की बात कह दी धर्म उन्हीं को उपलब्ध होता है जो अपने को उस परम प्यारे की प्रीतिमाएं समझ लेते हैं। कृष्ण वह और सब राधाएं फिर मिलता है क्योंकि प्रेम से मिलता है और प्रेम स्त्रीण गुण है और प्रेम हृदय के भीतर उठी उमंग है तर्क तो बुद्धि की आई जाल है आतम नार सुहाग्नि सुंदर आप ही समार अपने को समारो उस प्यारे के लिए तैयार करो जैसे कोई अपने प्यारे को मिलने जाती स्त्री तो कैसी सजती कैसी समरती कितने कितने बार आईने में अपने को देखती कैसा अपने को हाथों में मेहंदी रचाती गहने सजाती वेणी में फूल गूदती आंखों में काजल प्यार आ रहा है कैसी दीवानी होकर अपने को तैयार करती उसको भा जाऊं बस ऐसा ही भक्त अपने को तैयार करता है उसको भा जाऊं उसके योग हो जाऊं उसकी कृपा की एक दृष्टि मुझ पर पड़ जाए बस उसकी एक दृष्टि काफी है आत्मनार सोहाग्नि सुंदर आपूसमारी पी मिलने को उठ चली चौमुख दीनाबारी अपने चारों तरफ दिए जलाती या उसके उठते ही चारों तरफ दिए जल जाते पी मिलने को उठ चली जैसी ही प्यारी प्रीतिमा अपने प्यारे को मिलने को उठती है चौमुख दीनाबारी या तो यूं कहें कि चानो तरफ दिए जला के दीपावली मनाती कि प्यारा आ रहा है या उसके उठते ही चानो तरफ दिए जल जाते हैं और दीपावली हो जाती प्यारे से मिलने को जाती हुई प्रेसी के पैरों में बंधे हुए घूंगुर की आवाज उसके आभूषणों की खनन खनन उसके भीतर जलती हुई अभिपसा, उसके रोए रोए में पुलक दिए जल जाएंगे बुझे दिए जल जाएंगे सब तरफ रोशनी हो जाएगी जो प्रेमी को खोजने चला है वो अपने को मिटाता है उसी मिटने में रोशनी हो जाती यह रोशनी तुम में हो जाए तो परमात्मा दौड़ा तुम्हारी तरफ चला आता है तुम्हें उसे खोजने नहीं जाना पड़ता इस प्रेम के दिए को अपने भीतर जलाओ विरहनी मंदिर दीना बारी वो कब के आए भी और गए भी नजर में अब तक समा रहे हैं ये चल रहे हैं वो फिर रहे हैं ये आ रहे हैं वो जा रहे हैं वही कयामत है कद्दे वही है सूरत वही सरापा लबों को जुम्बिस निगह को लरज़िस खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं वही लताफत वही नजाकत वही तबस्म वही तरन्नम नक्स हिर बना हुआ हूँ नक्श रंगी, रंगी, रंगी, रंगी, पर नए नए गुल खिला रहे हैं सबाब रंगी जमाल रंगी वो सर से पातक तमाम रंगी तमाम रंगी बने हुए हैं तमाम रंगी बना रहे हैं तमाम रानाइयों के मजहर तमाम रंगीनियों के मंजिर संभल संभल कर सिमट सिमट कर सब एक मरकज पे आ रहे हैं बहार रंगी सबा भी क्या सितार औ मेहताब भी क्या तमाम हस्ती झुकी हुई है जिधर वो नजरें झुका रहे हैं शराब आंखों से ढल रही है नजर से मस्ती उबल रही है छलक रही है उछल रही है पिए हुए हैं पिला रहे हैं बस तुम तैयार हो पी मिलने को उठ चली चौमुख दीनाबारी तुम तैयार हो जाओ तुम भीतर का दिया जलाओ आएगा परमात्मा तुम्हारे ही भीतर से उठेगा जगेगा बाढ़ की तरह फैलेगा तुमसे बह चलेगा और और लोगों की तरफ विरिनी मंदिर दीनाबारी मंदिर हो तुम अपने भीतर दिया जलाओ ध्यान का दिया प्रेम का दिया और जिसके भीतर ध्यान और प्रेम का दिया जलता है उसके भीतर निर्वाण अपने आप उतर आता है मोक्ष अपने आप बरस जाता है आज जितना है